तो दिख रहा है के अगर वो प्रकाश घट के पास नहीं रहेगा तो हमको घट दिख जाएगा क्या नहीं दिखेगा तो अभी हम कहेंगे कि घट अपना प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट का प्रकाश को अपेक्षा किया। किंतु तो अभी जो स्वयं ट्यूबलाइट है वो प्रकाश को अपेक्षा करेगा क्या नहीं करेगा क्यों कहते वो तो प्रकाश रूप ही है उसी का ही प्रकाश जो कि अन्यत्र सर्वत्र दिख रहा है हम जो घटक भी देख रहे हैं कहते हैं उसी का ही प्रकाश देख रहे हैं वो तो प्रकाश रूप हुआ जैसे दृष्टान्त तो वहाँ दिए प्रदीप ऐसे ही है ऐसे सूर्य भी कह सकते हैं अर्थात इसी प्रकार की हम अपने आप को जानने के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं वास्तविक जो कुछ जाना जाता है सब साक्षी के द्वारा ही हम अपना स्वरूप के स्थिति से ही जाना जाता है तो जैसे ट्यूबलाइट प्रकाश को अपेक्षा नहीं करेगा घटक हिंदु अपेक्षा करेगा इस प्रकार के थोड़ा दृष्टांत तो समझने के लिए आगे सिद्धांत कह दिया कि विज्ञान विज्ञानांतर को अपेक्षा नहीं करता विज्ञान विषय को विज्ञान विज्ञान शब्द से चैतन्य आत्मा तद विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है पूर्व पक्ष कहा कि प्रत्यक्ष से अनुभव होता है कि अज्ञान था बाद में ज्ञान होता है तो इससे अनुमान यही होता है कि ज्ञान वाद में होता है आत्म विषय का ज्ञान होता है आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान नहीं होता आत्मा का और दूसरा है श्रुति भी कहती है कि तत्त्वमसि तो मसी अवेत आत्मा तो आत्मा को जाना आप कैसे कहेंगे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो यहाँ जो आत्मा का ज्ञान शब्द व्यवहार करते हैं ये वृत्ति ज्ञान नहीं कर रहे हैं अर्थात आत्मा का मतलब चैतन्य ज्ञान इस प्रकार की प्रकाश आत्मा को कोई प्रकाशित करने वाला इस प्रकार की यह आवश्यक नहीं है तो पूर्व पक्ष कहते तो विरोध हो रहा है श्रुति और प्रत्यक्ष से ये विरोध हो रहा है ठीक है मैं सिद्धांत अब उतर देता है विज्ञान अनपेक्षित्व ब्राह्मणों अभा विज्ञान अनपेक्षित ब्रह्मण ब्रह्म विज्ञानांतर को अपेक्षा नहीं करता है ऐसे अभानी अभा कहाँ का रूप हो जाएगा लुंग लोकर में कर्तरी कर्मणि कर्मणि क्या प्रत्यय हो गया यहाँ चिण सूत्र चिण भाव कर्मणो हो तो अभानी अभानी अर्थात कहा गया भण शब्द सापेक्ष जीव शब्द वाच्य से उपाधि विशिष्ट अनुभूयते जो ज्ञान आप जो कहते हैं कि लगता है तो ज्ञान होता है आत्मा का सिद्धांत कहता है कि जो ज्ञान सापेक्ष होता है जो आत्मा आप कहते हैं वो जीव शब्द का वाच्यार्थ है वो लक्ष्यार्थ नहीं है जीव शब्द का वाच्यार्थ अर्थात अहंकार तो जब कहता है कि मैं जानता हूं अपने आपको को तो वास्तविक ज्ञान साक्षी अहंकार को जान रहा है जो अहंकार को जान रहा है वो जीव शब्द का वाच्य हो गया जीव शब्द वाच्य उपाधि विशिष्ट अब वो उपाधि विशिष्ट हुआ है बुद्धि इत्यादि उपाधि विशिष्ट हुआ वो जीव वो तो सापेक्ष होता है ज्ञान सापेक्ष होता है अनुभूयते अनुभूत होता है अतो भिन्न विषयत्वाद न विरोध पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा का ज्ञान होता है सिद्धांत कहता है कि जिस आत्मा का ज्ञान होता है वो विशिष्ट आत्मा है वो जीव आत्मा है जो शुद्ध ब्रह्म है उसका ज्ञान नहीं होता है इसलिए कोई इसमें विरोध नहीं है अर्थात तो श्रुति और अनुभव से विरोध हो रहा है पूर्व पक्ष कह रहा था सिद्धांत कह रहा है कि विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि जिसका ज्ञान होता है वो जीव है और यहाँ विचार चल रहा है जो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य भाष्य में सिद्धांत निराकरण करता है न पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात कैसे विरोध नहीं हो रहा है न प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा सिद्धांत कहता है कि अन्यो ही स आत्मा जो आत्मा ज्ञान सापेक्ष होता है जिसका ज्ञान होता है वो अन्य है वो जीव है तो वो किस प्रकार उसका स्वरूप के लिए बहुत सारे विशेषण आप देते हैं जो ज्ञान का विषय होता है जीवात्मा उसके लिए कहते हैं भाष्य में बुद्धियादि कार्य करण संघाता संतान अविच्छेद लक्षणों यहां तक प्रथम विशेषण हुआ बुद्धियादि कार्य करण संघात बुद्धियादि कार्यकरण बुद्धि आदि तो बुद्धि ले लिया गया आगे कार्य और कर्ण ये दोनों भी कहा गया कार्य शब्द से किसको लिया जाता है साधारणतः शरीर को और कर्ण से इंद्रिय अर्थात तो बुद्धि शरीर इंद्रिय ये सब संघात ये संघात में अभिमान हो जाता है आत्मत्व अभिमान मैं ये हूँ तो मैं शरीर हूं कोई नहीं कहता किन्तु तो जब कहते हैं कि मैं काला हूँ गोरा हूँ स्वस्थ हूँ बीमार हूँ इस कहते हैं तो शरीर को लेकर कहता है आत्मत्वे न जो अभिमान अरे अभिमान का संतान प्रवाह चलता है अविच्छेद लक्षण अभिमान का संतान का अविच्छेद लक्षण है जिसका तो किसका कहेंगे वो अभ... जीव यही जीव का एक विशेषण हो गया अच्छा बुद्धियादि कार्य करण संघात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षण ये हो गया प्रथम विशेषण जीव के लिए टीका में इसको दिए हैं बुद्धियाद कार्यकरण संघाते यह अनादि भव परंपरा प्राप्त तस्य अविच्छेद रूप अनवाच्यम्ञान अज्ञान में अनुसर है अच्छा अज्ञान लक्षण किंतु मिलकर के है मिलकर के थोड़ा मतलब ये भिन्न पद है लक्षण अज्ञानम लक्षणम चिन्हम यश चित्त प्रतिबिंब से तथोक्त चित्त प्रतिबिंब वही जीव कहा जाएगा जीव का प्रथम विशेषण हुआ न के बाद विराम अच्छा हम लोग का है प्रतीक में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि भाष्य में न के बाद विरम है ना इसलिए यहाँ भी होना चाहिए बुद्धियादि टीका में बुद्धिदौ कार्यकरण संघाते बुद्धि में और कार्यकरण करण संघात में यह आत्मा अभिमान संतान संतान प्रवाह अनादिकाल से शरीर बुद्धि इंद्रिय में, में आत्मभाव करता है तो संतान ये हो गया ये कहाँ से आया कहते अनादि भव परम्परा या प्रापित अनादि भव परंपरा के द्वारा प्रापित प्राप्त करवाया गया तो इसी प्रकार की देहादि में सब ममत्व तो बुद्धि देहा आदि में अहंत तो बुद्धि ये प्रापित करवाया गया वास्तविक जब कहते हैं ना ये व्यवहार में भी ऐसी प्रकार होता है जो छोटा बालक होता है ना जब पहली बार उसको दर्पण में दिखाया जाता है तब तो उसको कहेंगे ये कौन दिख रहा है उसको तो, तो पता नहीं हो जीवन में पहली बार दर्पण दिखता है उसको बताते हम लोग ये तुम हो कहते हैं बच्चा तब तो उसका प्रथम संस्कार हो गया कि ये जो शरीर इत्यादि दिख रहा है यही मैं हूँ और जितना बालक अवस्था में जो संस्कार पड़ेगा उतना गंभीर होगा तो पहले उसको मतलब इसे परिचय करवा देंगे फिर आगे करेंगे ये तुम्हारा पिता है ये तुम्हारा माता है ये तुम्हारा ये सब एकदम तो दृढ़ संस्कार बचपन से ही हो जाता है आ, ये कहते हैं कि प्रापित इसलिए कर कहते अनादि भव परंपरा प्रापित ये प्राप्त तो नहीं कहते दिए अर्थात तो प्राप्त तो करवाए जाता है तस्य अविच्छेद रूपम और तो चलता ही रहता है इसका कभी विच्छेद नहीं होता है केवल ज्ञान होने से विच्छेद होगा अविच्छेद रूपम एक इस रूप से दिख रहा है कि कहते अनिर्वाच्यम अज्ञानम लक्षणम चिन्हम यश तो इसका रूप कैसे हो गया कि कहते अनिर्वाच्य रूप अज्ञान यही है ये लक्षण चिन्हम यश ये जो संतान अर्थात बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य करने का जो प्रवाह चल रहा है ये अनिर्वाच्य अज्ञान का अनिर्वाच्य लक्षण अज्ञान यही चिन्ह है इसका अनिर्वाच्यम अज्ञानम लक्षणम मूल में है अविच्छेद लक्षणम अविच्छेद अनिर्वाच्यम अज्ञानम तो अविच्छेद तो किसका हो जाता है कहते अनिर्वाच्य अज्ञान का अविच्छेद रूप से रहने से ये देह बुद्धि इत्यादि में तादात में वो भी अविच्छेद रूप से रहता है तो अज्ञानम लक्षणम यश तो अज्ञान ही इसका लक्षण है अर्थात तो जब तक तो आत्मज्ञान नहीं होता है तब तो तक तो तो ये देह बुद्धि इत्यादि के साथ तादात भी चलता ही रहता है यश्य चित प्रतिबिंब से तो वही हो गया चित प्रतिबिंब जो जीव स तथोक्त ये जीव का प्रथम विशेषण हो गया आगे भाष्य में दिए हैं अविवेकात्मको ये जीव का दूसरा विशेषण है चित तंत्र हि अनिवाच्यम अज्ञान चैतन्यम अवचिद्य स्वच्छिने यथ स्वरूप प्रतिबद्ध मौढ़र्भवती चितंत्रि अनीच्यम अज्ञान भवति चैतन्य तंत्र प्रधानम आश्रय अधिषानम यवाच्य अच्छा तनिर्वाच्य अज्ञान चितंत्र चैतन्यम ही आश्रित होता है अज्ञान और चैतन्य में आश्रित होकर के चैतन्यम अवच्छिद्य चैतन्य को अवच्छिन्न कर करके स्वअविन्न स्वअविन्नः अर्थात स्वेन अवच्छिन्न हुआ स्व हो गया अज्ञान अज्ञान से जो अवच्छिन्न हो गया अज्ञान से अवच्छिन्न कौन हो गया चैतन्य ये अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य में यथा स्वरूप अवभाषम प्रतिबद्ध अभी चैतन्य का जैसे प्रतिभा होना चाहिए मैं चित स्वरूप हूं इस प्रकार की प्रतिभाषा को प्रतिबंध कर दिया ये पहले क्या क्या अज्ञान अभी ये जीव अज्ञान कह जाता है और ये नाना जीव बाद को लेकर कभी कह रहे हैं चैतन्य को अवच्छिन्न करवा दिया जैसे कहते हैं ना बालक जैसे घर का कुछ स्थान को कहेगा इतने जागा मेहरा है कहेगा तो इसी प्रकार की अज्ञान क्या करेगा चैतन्य को अवच्छिन्न करवाएगा अवच्छिन्न करके उसका जो वास्तव स्वरूप है उसको प्रतिबंध कर देगा ये कहते हैं यथास्वरूप अवभाषम प्रतिबद्ध उसका जो वास्तव स्वरूप इसको प्रतिबंध कर देगा प्रतिबंध करके ये हो गया आवरण हो गया प्रथम अज्ञान आगे आवरण हो गया प्रतिबंध कर दिया स्वरूप अवभाष को आवरण करने के बाद कहते मऊढ़ आदि अध्यास आगे हो जाएगा अर्थात मैं अज्ञानी हूँ मैं ये हूँ मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार की बाकी आगे सब वर्ण आश्रम ये सब का अध्यास का हेतु हो जाता है कौन कहते अनिर्वाच्यम अज्ञानम यही अनिर्वाच्य अज्ञान अध्यास का हेतु हो जाता है अविवेकात्मक तो अभी ये जो जीव हो गया अभी अविवेक आत्मा यश्य अर्थात तो अज्ञान उसका स्वरूप हो गया जब ये मौध्यादि अर्थात विपरीत बुद्धि का जब अध्यास हो गया तब मैं अज्ञानी हूं इस प्रकार की फिर प्रतीत होता है उसको उसका तस्मात्वेका जीव इति इतिलिए जीव अविवेकात्मक ये दूसरा विशेषण हो गया जीव का अविवेकात्मक अविवेक आत्मा आत्मा अर्थात स्वरूप लक्षण जिसका ये द्वितीय विशेषण हो गया आगे तृतीय विशेषण भाष्य में दें बुद्धि अवभाषा प्रधान ह हाँ। बुद्धि अवभास ही प्रधान है जिसका अर्थात बुद्धि जैसे जैसे आकार लेगा ये अपने आप को ऐसे ऐसे मानने लगेगा जैसे कहते हैं ना कांच के ऊपर जैसे जैसे हम लगाते हैं ये प्लास्टिक और रंग ऐसे ऐसे दिखने लगता है अथवा स्फटिक के पास जो रंग का कुछ रह जाएगा पदार्थ स्फटिक ऐसे ऐसे रंग दिखेगा इसी प्रकार क्या कहते हैं बुद्धि में जो अवभाष होता है विषय का जो प्रतिबिंबन होता है उसी के साथ तादात्म्य करके ये जीव बुद्धि प्रधान ही हो जाता है इसलिए उसको विज्ञानमय कहते हैं टीका में बुद्धेर अंतकरण से यहा जाते तथा तथा चित प्रतिबिंब रूपेण भाति इति तत्प्रधानो यहाँ तक हो गया ये तृतीय विशेषण बुद्धे है बुद्धे अर्थात अंतकरण से मनोबुद्धि दोनों को लेकर के ले यथा यथा नील पीतादि आकार अवभाषा कभी नील ज्ञान हुआ नीलाकार हो गया अंत करण कभी पीत ज्ञान हुआ पीताकार हो गया जो अवभाषा जो तदाकार हो जाना जायन्ते तथा तो तथा तो चित्त प्रतिबिंब वो सब में बुद्धि की मन की जो वृत्ति है उसमें चैतन्य के प्रतिबिंब भी हो रहा है तो चित्त प्रतिबिंब प्रमातवादि रूपेण भाति अब वो प्रमाता मैं जान रहा हूँ नील बाहर में नील पदार्थ है कहते हैं मैं जान रहा हूं प्रमाता बन जाता है ये प्रमाता कब बन गया कहीं कहीं बुद्धि मन का कोई अगर वृत्ति हो तो तभी अंतकरण का कोई वृत्ति हो तब तो वो प्रमाता बन जाता है अंतकरण का जैसे जैसे वृत्ति होता है वो प्रमाता ऐसे ऐसे अपने को भी मानता है तो प्रमाता अर्थात तो जो चित प्रतिबिंब चित्त प्रतिबिंब चिताभाष यही जीव है प्रमात रूपेण भाति मैं वे नीलों को जान रहा हूं पीत को जान रहा हूं घट को जान रहा हूं इस प्रकार की उसका सब तादात में बुद्धि होती है भाति इति का अर्थ अतः तत्प्रधान तत्प्रधान अर्थात बुद्धि प्रधान बुद्धि अवभाष प्रधान भाष्य में बुद्धि अवभाष प्रधान ये तृतीय विशेषण हो गया ये सब किसका विशेषण दिया जा रहा है जीव का विशेषण बुद्धि तो अवभाष प्रदानः आगे चतुर्थ विशेषण देते हैं चक्षुरादि करणः ये भी बहुवी है चक्षुरादि जीव का करण होते हैं ये स्पष्ट है इसलिए इसमें टीका में और कोई व्याख्यान नहीं है आगे पंचम देते हैं विशेषण नित्य चित्त स्वरूप आत्मा अंत सारो अंत सार इसका अर्थात वास्तव स्वरूप क्या है अंतसार सार अर्थात जो वास्तवस्वरूप होता है कद चित्तस्वरूप आत्मा अर्थात जीव का वास्तवस्वरूप होता है चित स्वरूप अर्थात यही उसका वास्तवस्वरूप इसलिए जीव का जो लक्षण श्लोक है चैतन्यदधिष्ठान लिंगदेहश्चय पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव उच्य चैतन्यम यदअिष्ठान ये मुख्य है वही अंतहसार है वही उसका वास्तव स्वरूप है इसको कहते हैं नित्य चित्त स्वरूप आत्मा अंतहसार ये हो गया पंचम विशेषण ठीक है में उसको देते है तत्प्रधान चतुर्थ पंक्ति का अंतिम हो गया था ये तृतीय विशेषण के लिए आगे अध्यस्त विशिष्ट से तत्सत्व सत्वाद निविष्टो य आत्मा नित्यचित स्वरूप स सा एव सारो यस्म सथोक्त सा अध्यस्त विशिष्ट से अभी जो विशिष्ट होता है वो अध्यस्त होता है शुद्ध अधिष्ठान हो गया उसमें कुछ अलग पदार्थ मिल करके वो अध्यस्त हो गया तो जैसा अभी कहा जाएगा कि रज्जु में सर्प का अध्यास हुआ हम कहते हैं कि सर्प अध्यस्त है तो ये जो सर्प अध्यस्त तो कह दिए अभी ये सर्प रज्जु के साथ संश्ष्ट है कहते हैं तो अभी रज्जु के साथ अगर संसर्ग ये सर्प का नहीं रहेगा वो वास्तव हो काल्पनिक हो कुछ भी हो क्योंकि रज्जु में सर्प दिख रहा है तो रज्जु और सर्प का कुश्त तो संबंध रहेगा वहां कहते हैं कि आध्यासिकता तादात में कल्पित वास्तव रज्जु का सर्प के साथ संबंध नहीं है तो जैसे भी हो अभी सर्प का रज्जु के साथ संबंध हुआ तो सर्प का रजु के साथ संबंध हुआ तो रजू का भी सर्प के साथ संबंध हुआ तभी तो तो रज्जु का जो सर्प के साथ संबंध हुआ तो अभी इस रज्जु को कहते हैं कि संश्रिष्ट रज्जु जब सर्प और वहां सर्प का भान चलाए गए हम स्पष्ट प्रकाश में देख लिए रज्जु मात्र है तब कहेंगे शुद्ध रज्जु उस रज्जु का और सर्प के साथ संबंध रहेगा क्या नहीं रहेगा किंतु जिस समय में सर्प के साथ संबद्ध होकर के रज्जु दिख रहा है वो रज्जु को कहा जाएगा संश्रिष्ट रज्जु तो ये जो संश्लिष्ट रज्जु है ये भी अध्यस्त तो है क्योंकि वास्तविक वहां संश रजु है क्या वास्तविक वहां संश्लिष्ट रज्जु वास्तव पदार्थ है क्या शुद्ध रज्जु ही है इसलिए संश्लिष्ट रज्जु ये भी अध्यस्त तो है अभी संश्लिष्ट रज्जु कहां अध्यस्त तो होगा क्या वास्तव है वहां रज्जु है तो शुद्ध रज्जु में संश्ष्ट रज्जु अध्यस्त होता है और ये संश्लिष्ट रज्जु में ये सर्प जिस समय में सर्प का भान होता है उस समय में संश्लिष्ट रज्जु का भान आता है अगर संश्लिष्ट रज्जु का भान नहीं आएगा तो सर्प का भान हो जाएगा क्या नहीं आएगा तो अभी रज्जु संश्लिष्ट रज्जु और सर्प तीन पदार्थ होते हैं रज्जु को कहा जाता है अधिष्ठानम जिसका ज्ञान होने से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है उसको कहा जाता है कि अधिष्ठान और दूसरा हो गया संश्लिष्ट रज्जु इसको कहा जाता है आधार हम लोग साधारणतः तो जब ये सामान्य जब पढ़ना आरंभ करते हैं प्रस्तांतर ही तब तो कहते हैं आधार अधिकरण अधिष्ठान सब समान है किंतु पाणी महर्षि का सूत्र है आधारो अधिकरण अधिकरण विचार करने से कहते तीन पदार्थ है एक रज्जु एक संश्ष्ट रज्जु और सर्प इसलिए संश्लिष्ट रज्जु को कहा जाता है आधार भ्रम काल में भान जो होता है और अध्यस्त का आश्रय तो भान होता है उसको कहा जाता है आधार ऐसे संस्कृत का ग्रंथ इत्यादि में सब दिखाए हैं और तीसरा हो गया अध्यस्त शुद्ध अध्यस्त वो हो गया सर्प तीन चीज होते हैं तो यह संश्लिष्ट रज्जु हुआ ये भी अध्यस्त है इसी प्रकार के शुद्ध चैतन्य में बुद्धि अध्यस्त तो हो गया दृष्टांतिक में अभी शुद्ध चैतन्य में बुद्धि अगर अध्यस्थ हुआ हम कहते हैं आध्यासिक तादात में हुआ वास्तव तो संबंध नहीं है किंतु कल्पित तो संबंध हुआ जैसे बुद्धि अध्यस्त हो गया इसी प्रकार की अभी बुद्धि चैतन्य का संबंध हुआ तो चैतन्य बुद्धि का संबंध हुआ तो चैतन्य भी बुद्धि संश्लिष्ट हुआ ये जो संश्रिष्ट चैतन्य हो गया ये अधिष्ठान होगा नहीं होगा तो ये भी अर्थात अध्यस्त मानना पड़ेगा इसी को यहाँ कह रहे हैं अध्यस्त विशिष्ट तो ये जो विशिष्ट हो गया अर्थात अधिष्ठान के साथ अभी इसको कह संगे संश्रिष्ट अधिष्ठानम ये भी अध्यस्त है यही जीव होता है इसलिए जीव का लक्षण कहते हैं चैतन्य में अधिष्ठान लिंग अध्यस् पुनः ये सब मिल करके इतने हो गए अध्यस्तस्य विशिष्टस्य से थी अविद्या अविद्याणादी सहित से जीव से इतर्थ अध्यस्त विशिष्ट से टीका मैगे तत्सत् तो तो एवं सत्वा जो अध्यस्त है विशिष्ट ये विशिष्ट तत्सत्ता तो तो से ही सत्तावान होता है ये तत्सत्ता तो तो से किसको लिया जा सकता है जो अध्यस्त हुआ विशिष्ट ये उसका सत्ता से ही सत्तावान होता है संश्लिष्ट तो वही अध्यस्थ है जो शुद्ध तो निर्विशेष जो है तत्सत व अर्थात चित सत्ता से ही सत्तावान हुआ वास्तविक तो चैतन्य ही है उसमें एक संश्लिष्ट अध्यस्थ हुआ और उसमें फिर जो शुद्ध अध्यस्थ वाला हुआ तत्सत तो तो है वो सत्वात इसलिए विशिष्ट अंतर निविष्ट विशिष्ट जो है उसका अधिष्ठान हो गया शुद्ध इसी को कहा जाता है विशिष्ट का अंतर अंदर में निविष्ट प्रवेश किया है तो कौन कहते हैं शुद्ध आत्मा नित्य चित्त स्वरूप तो ये जो नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप स सा, एव सारह, यस्मिन सारह और अंतह इसलिए अंतह सारह यस्मिन स सा, तथोक्त तथोक्त अर्थात वो विशिष्ट वो जीव हो गया यह पंचम विशेषण हो गया जीव का आगे भाष्य में कहते हैं कि यत्र अनित्यं विज्ञानं अवभाषते यही जीव का विषय में अनित्य विज्ञान ये होता है यत्र अनित्य विज्ञानं अवभाषते इसको भी टीका में कहते हैं। बुद्धि परिणाम रूपाणाम नील पीतादी प्रत्ययनाम उत्पन्न विनाश तत्वाद तदुपरक्पेण यत्र चैतन्यवभाषे शो अन्यो जीवः बुद्धि बुद्धि का परिणाम होते हैं वृत्ति कहते हैं नीलपीता प्रत्याय प्रत्यय अर्थात वृत्ति नीलपीता जो वृत्ति होते हैं उत्पन्न विनाशवात् जो नीलज्ञान ज्ञान ये नित्य है नाशवान है अन्य है उत्पत्ति विनाशवाद तद उपरक्त अनितम चैतन्यम अभी वो वृत्ति के साथ संश्लिष्ट हो गया उपरक्त उपरक्त अर्थात संबद्ध हो गया संबद्ध होकर के अनित्यम चैतन्यम हो गया वो यत्र अवभाषते अनित्य ज्ञान जहा जिस विषय में ये दिखता है सो अन्यो जीव ये अर्थात ये अनित्य चैतन्य का जो आश्रय कह सकते हैं अथवा वह नित्य चैतन्य विशिष्ट हो गया मैं घट ज्ञान वाला हूं इस प्रकार की जो ज्ञान होता है सो अन्यो जीव जीव भिन्न है जो भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख रहे हैं इसका आरंभ में था अन्यो ही स आत्मा ये जो अन्यो ही स आत्मा था उसी को यहाँ टीकाकरण कहते हैं सो अन्यो जीव अर्थात वहां आत्मा का अर्थ जीवात्मा इतने सारे पांच विशेषण दे दिए टीका में कहते हैं सर्वा नियता जीव विशेषणा अन्यत्व स्फुटीकरणार्था ये जो जीव का पांच विशेषण ये कहा गया अन्यत्व है ये जीव में ये जीव अन्य है किससे अन्य है आत्म से शुद्ध चैतन्य से ये भिन्न हो गया अन्यत्व स्फुटीकरणार्थ ने स्फुटी, स्फुट, स्फुट, स्पष्ट करने के लिए न केवलम अनित्यत्व विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विज्ञान से अवभासते अपितु है ना कट जाएगा तर्मतया अवभाषे मनुष्य तनुष्योंमी प्रतिशरी विलक्षणमपि चैतन्यम अवभासते विशिष्ट भेदाद न केवल ये जो विज्ञान अर्थात ये जो संशिष्ट हो गया बुद्धि आदि के साथ वो केवल अनित्य है इतना बात नहीं न केवल अनित्यत्म विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विशिष्ट उपाधि बुद्धियादि उसे रूढ़तया ग्यारह नंबर टिप्पणी में कह दिएम्यन उपरोक्तयादात्म्यन उपरोक्त ता होने से उपरोक्त संश्लिष्ट सं, सं, विशिष्ट उपाधि आरुढ़तया विज्ञान से विज्ञान हो गया चैतन्य किंतु अभी वो विशिष्ट उपाधि के साथ धादात्म्य कर गया उपाधि हो गया बुद्धि इत्यादि उसके साथ तादात्म्य कर जाने से तद धर्म तया एवं अवभाष अभी चैतन्य बुद्धि का धर्म रूपेण अवभाष हो रहा है ये नया एक लोग जैसे कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है अभी चैतन्य वास्तव पदार्थ है किन्तु तादात्म्य हो जाने से इसको कहते हैं कि ये अर्थात धर्म रूप से दिख रहा है इस प्रकार के वो लोग कहते हैं तद धर्मतया व अवभाषते तदर्म तदर्थात विशिष्ट जीव को ज्ञान होता है कहते हैं मेरे को ज्ञान होता है इस प्रकार के वो कहते हैं तद धर्म तया वो अवभाषते विशिष्ट विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विज्ञान वो जो विज्ञान है चैतन्य अभी वो विशिष्ट का धर्म रूपेण अभासमान हो रहा है वास्तविक भी वो विशिष्ट का अधिष्ठान है विशिष्ट का अधिष्ठान वास्तव है कि विशिष्ट का धर्म रूपेण अवभाष हो रहा है कैसे उसको दिखाते हैं तद तो धर्मतया अवभाषे दिखाते हैं मनुष्य अहम मैं मनुष्य हूं अर्थात देह विशिष्ट हो गया अभी कहते हैं जाना ये जो जाना मे ज्ञान कहते विज्ञान चैतन्य ये मेरा धर्म है मैं तो विशिष्ट हूँ और ज्ञान मेरा धर्म है इस प्रकार की स्थिति हो जाता है मनुष्य अहम इसके द्वारा दिखाते हैं कि मैं विशिष्ट हूँ और जाना मी अर्थात तो विज्ञान मेरा धर्म है इस प्रकार की यहाँ अनुभव में आता है कहते हर प्रति शरीर में चैतन्यम अवभासते तो ये जो चैतन्य प्रति शरीर विलक्षण कहते हैं वो मैं अलग कहता है ये देवदत्त है ये यज्ञ दत्त है चैत्र है मैत्र है प्रति शरीर में ये विलक्षण भिन्न भिन्न हो करके अवभास हो रहा है विशिष्ट भेदात इत्यर्थ तो विशिष्ट सब भिन्न भिन्न हो गए तो विशिष्ट वास्तविक भिन्न भिन्न हो गया था विशेषण अंश जो उपाधि अंश है बुद्धि वो सब भिन्न भिन्न भी हो गया होने से विशिष्ट विभेद भी होने से चैतन्य सब अलग अलग लगता है परमार्थतः की चैतन्यम चैतन्यम शब्द है आगे परमार्थतः की चैतन्यम यश विशिष्ट धर्मता अवभाषते चैतन्यम लिखना है पर अच्छा ये पंक्ति देखने से पहले छह नंबर टिप्पणी का अंतिम है जो सात जहां लिखा है उसका ठीक पूर्व में तद्थ ऐसा है सात नंबर टिप्पणी जहां लिखा गया है उसका ठीक पूर्व पद तद्वित अच्छा ठीक है ठीक टीका में परमाथत कीदृशम चैतन्यम विशिष्ट धर्मता अवभाषते तो अभी कहते हैं कि विशिष्ट में धर्म बन जाता है ये विज्ञान विज्ञान अर्थात चैतन्य आत्मा देह बुद्धि इत्यादि विशिष्ट हो गया जीव और उसका धर्म हो गया विज्ञानम चैतन्यम विशिष्ट का धर्म रूपेण अवभामान हो रहा है अभी विशिष्ट का धर्म कौन हो गया चैतन्यम और चैतन्य में क्या आ जाएगा धर्मता इसको कहते हैं परमार्थतः परमाथत कीदृश यस्य चैतन्यस्य विशिष्ट धर्मता चैतन्य विशिष्ट का धर्म हो गया चैतन्य में आ जाएगा विशिष्ट धर्मता अवभाषते तत्र ये चैतन्य वास्तविक किस प्रकार की है उसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में अच्छा बौद्ध प्रत्यना आविर्भाव तिरो भाव धर्मकवात्थ तमत विलक्षण अभी चाषते हैं बौद्ध प्रत्यय न बौद्ध अर्थात बुद्धेर इति इम्द प्रत्यय इमे प्रत्यय पुंगली में होता है तो बुद्धेर इति बौद्ध तो बौद्ध बाुध्ध। बौद्ध प्रत्ययच बौद्ध प्रत्यय अर्थात बुद्धि का जो वृत्ति होती है ये बुद्धि के जो वृत्ति होती है नित्य होंगे न कदाचित के होंगे कदाचित कह इसलिए कहते हैं आविर्भाव तिरो भाव धर्मकत्वात ये जो बुद्धिवृत्ति होते हैं इनका धर्म वही आविर्भाव तिरो भाव होने तयाव तमतया अर्थात अभी ये विशिष्ट का धर्मतया विशिष्ट का धर्म, धर्म, धर्म रूपेण ये चैतन्य अवभाषमान हो रहा है बौद्ध प्रत्यनाम आविर्भाव तिरो भाव धर्मकवात तदर्मतयाव तदर्म तदर्म तद अच्छा तद धर्म का अर्थात तो यहाँ बहुबरी लेंगे तद धर्म यश तद करने से प्रत्यय धर्म है हाँ ठीक है तो यहाँ टीका में दिया विशिष्ट धर्मता था वहाँ विशिष्ट का धर्म यहाँ तद धर्म तय का अर्थ है तत् अर्थात तो प्रत्यय धर्म है जिसका जिसका अर्थात तो विशिष्ट का ये जो आविर्भाव तिरोभाव होने वाला अर्थात जो घटज्ञान पटज्ञान हो रहे हैं ये धर्म है किसका कहते हैं विशिष्ट का तदर्मतया एव विलक्षण अभी चाषते वो विलक्षण अर्थात चिदविलक्षण ये जो घटज्ञान पटज्ञान होता है ये विशिष्ट का धर्म रूपेण चिद से भिन्न होकर के भान हो रहे हैं जो घट ज्ञान हो रहा है एवं नित्य चैतन्य नहीं है और वहां प्रमाता कहता है कि मेरे को घट ज्ञान हुआ इसलिए विशिष्ट का धर्म रूपेण अभी ये कादाचित का चैतन्य भान हुआ और ये जो कादाचित का चैतन्य हुआ ये नित्य चैतन्य से विलक्षण तमतया तो अर्थात तो विशिष्ट का धर्म धर्मतया विशिष्ट का धर्म धर्मतया तो हुआ घट जाएगा बौद्ध प्रत्यय अच्छा ये तो अर्थ सिद्धांत ये जो टीका में है ना प्रति शरीरम विलक्षण अपि चैतन्यम अवभाषते विशिष्ट भेदात इसी का ही मतलब यही इसका व्याख्यान है मतलब भाष्य में है बौद्ध प्रत्यनाम आविर्भाव तिरो भाव धर्मकत्वात्थ बौद्ध प्रत्यय बुद्धि प्रत्यय ये सब कादाचित कर का हुए तदर्मतया तर्मतया अथा ये बुद्धि प्रत्यय धर्म है जिसका विशिष्ट का विशिष्ट का होगे ये बुद्धि तु तया विलक्षणमी अवभासते विलक्षण अर्थ चैतन्य से सेलक्षण होकर ये सब विशिष्ट चैतन्य से सेलक्षण होकर विशिष्ट चैतन्य में अवभाष होते विलक्षण अर्थात शुद्ध चैतन्य से चित से विलक्षण होकर के विशिष्ट चैतन्य अवभाष होता है और वो जो विशिष्ट चैतन्य यह तद तो धर्म इसलिए बहुबरी लेने का जरूरत नहीं ष्टी हो जाएगा अर्थात विशिष्ट का धर्म रूपेण विशिष्ट चैतन्य भान हो रहा है विशिष्ट चैतन्य उत्पत्ति नाश वाला जो ज्ञान ये विशिष्ट का अर्थात जो देहादेश के साथ आध्यात्म किया है जीव हो गया है वो जीव का धर्मरूपेण अर्थात जीव कहता है कि अहम तो इसलिए ये बौद्ध प्रत्याना आविर्भाव तिरोधर्मकवाद अर्थात उत्पन्न विनाशकवाद तदर्मतया तर्थ तद विशिष्ट का धर्मरूपेण ये जो बुद्धि सब ज्ञान होते हैं ये विशिष्ट का जीव का धर्म रूपेण जीव कहता है कि जाना में इस प्रकार होकर करके ये ज्ञान चिद से विलक्षण हो करके पता चलता है चित्त नित्य है ये जो वृत्ति ज्ञान होते हैं ये चित विलक्षण होकर के अवभाषमान हो रहे है। आगे हैं आगे भाष्य में अंतकरण से मनुष्यों मनो अंतर्गत सर्वांतर सै अंतकरण अंतकरण से मनसो अंतकरण मन मनसो अभी मन ये जो चैतन्य है वो मन का भी मन है एक नंबर टिप्पणी दे दिया साक्षी अर्थ मन का भी मन है तो मन का मन है ये जो चैतन्य है वो मन का भी मन है क्यों ऐसे हो गया मन का मन क्यों कहते हैं अंतर्गत मन का भी अंत यही है मन का अंत ये कैसे हो जाएगा अर्थात तो मन का अधिष्ठान मन का वास्तव स्वरूप चैतन्य है तो कैसे कहते हैं सर्वांतर श्रुते हैं सर्वांतर अर्थात ए सत आत्मा सर्वांतर ये कहा टिप्पणी है हाँ तीन नंबर टिप्पणी हाँ तीन नंबर टिप्पणी दे सर्वांतर श्रुत रीति ये तीन नंबर टिप्पणी मूल में हा सर्वांतर के ऊपर है वहाँ ऐसा तो आत्मा सर्वांतर ये कहोल कौशित है याज्ञ बल्के जी कहते हैं ना ऐसा आत्मा सर्वांतर वो ऐसा तो तो हो जाएगा ऐसा तो आत्मा सर्वांतर इत्यादि सुते इसलिए मन का भी अंतर्गत है मन का भी अंतर्यामी रूपेण न यही विद्यमान है वही चैतन्य है विशेषण संबंधात स्वरूपे समारोपित विशिष्टो भाति अभी सिद्धांति ने कह दिया कि जो शुद्ध है वो विशेषण के साथ संबद्ध हो गया अभी संबद्ध होने से वो संश्रिष्ट हो गया और जो संश्रिष्ट हो गया वो भी अध्यारूपित तो हो गया अध्यस्त हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है विशेषण संबंधात विशेषण के साथ संबद्ध होकर के विशेषण बुद्धि इत्यादि उपाधि बोलकर के विचार हो रहा था वे विशेषण कहते हैं बुद्ध संबंधात अभी जो विशिष्ट हो गया वो स्वरूप में अध्यास्त हो गया स्वरूपे समारोपितो विशिष्टो भाति तो विशिष्ट तो चैतन्य और उपाधि दोनों मिलकर के विशिष्ट हो गए ये विशिष्ट जो है वो भी अध्यारोपित तो हुआ जो अध्यारोपित तो हुआ वो वास्तव होगा मिथ्या होगा मिथ्या होगा तस् मिथ्यात्वात अभी विशिष्ट तो मिथ्या हो गया जीव तो मिथ्या हो गया कथम आत्मत्व्यवहारास्पदत्व आप कहते हैं कि आप ही आत्मा है तत्व तो तुम तो तो असीम और उसको ज्ञान हो जाएगा अहम ब्रह्म और जिसको ये ज्ञान हो रहा है वो तो विशिष्ट है वो मिथ्या है तो मिथ्या को ज्ञान होगा मैं सत्य हूँ तो ये तो ब्रह्म ज्ञान आप करवा रहे हैं पूर्व पक्ष का शंका है तो विशिष्ट में कथम आत्म्यवहारास्पद ये विशिष्ट कैसे व्यवहार का आस्पद कास्पदस्पदाश्र विशिष्ट को आत्मा कैसे कहेंगे तत्र भाष्य मैं अंतर्गतेन नितविज्ञानस्वेण आकाशबद्धप्रचलतात्मूतेन अंतर बाह्यबुद्ध्यात्मा तदिल अर्चिभ चिर भी और चिर भी के ऊपर भी रेप चाहिए और चीर भीर इर्चिस हाँ। प्रातिपति का है ना तो अर्चिर होगा तो अर्चिर भी के ऊपर भी रेप चाहिए च के ऊपर तो रेप है भौ के ऊपर भी चाहिए और चिर भीर इग्नि प्रत्यर्भव तिरोधर्मकैर्ज्ञाभासपैर अनी विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इति अभ्युपगतिक अत अन्त्य आत्मनः अतर्गतेन अंतर्गत नितानस्वूपेण ये जो मन है मन का अंतर्गत हुआ चैतन्य नित्य नित्यज्ञानस्वूप अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूपेण अंतर्गत है नित्य विज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है चित है आकाशवत अप्रचलित आत्मना जो विज्ञान स्वरूप है चैतन्य है वो क्या चलायमान है ना नित्य स्थिर है इसलिए कहते हैं आकाशवत अप्रचलित आत्मना अप्रचलित आत्मा स्वरूप है जिसका नित्य विज्ञान का अंतर्गर्भ भूत गर्भ अंतर में यही है चैतन्य बाह्यो बुद्धियात्मा अंदर में तो चैतन्य बाहर में ये बुद्धियात्मा अंतर्गर्भ भूत बाह्य बुद्धियात्मा तद विलक्षण वो अंतर्गर्भ से विलक्षण है भिन्न है तद विलक्षण तद से चित चैतन्य अंतर्गर्भ चिद विलक्षण अर्चि भीर इग्नि अर्चि जो है वो बाहर है अग्नि जो है अंत है तो अर्चि से ये अग्नि ये भिन्न होता है कहते अर्चिभीर इ अग्नि प्रत्यय ईर आविर्भाव तीरो धर्म के, के जो प्रत्यय होते हैं बुद्धि के जो वृत्ति हो जाते हैं ये सब तो आविर्भाव तीरो भाव धर्म वाले हैं तो ये जो अंतर्गर्भ रहा चैतन्य ये प्रत्यय जो कि आविर्भावतीरो भाव धर्म वाला होते हैं उसके द्वारा विज्ञान आभाष रूपे ईर वही जो बुद्धि वृत्ति होते हैं ये सब वास्तविक विज्ञान नहीं है तो विज्ञान आभाष रूपेर अनित्येर। अनित्य अनित्य विज्ञान आत्मा बुद्धि बुद्धिवृत्ति जो कि विनाश उत्पत्ति होने वाला है ऐसा धर्म वाला होकर के विज्ञान आभाष रूपेर विज्ञान का आभास अर्थात चित्त का आभास अर्थात चिदा भाषा रूपेण अनित्य ही जैसे जैसे बुद्धि बनेगा वो सब में चैतन्य का आवास होगा चिदा अनित्य अनित्य अनित्य विज्ञान आत्मा अनित्य विज्ञान बहुवृह है अनित्यम विज्ञानम यश अभी ये सब जो बुद्धिवृत्ति होते हैं वो सब उत्पन्न नाश होने वाला है तो ये सब साथ जो चिदाभास मिलकर के रहता है ये चिदाभास अभी कहता है कि मेरे को घट ज्ञान हुआ मेरे को पट ज्ञान हुआ ये अनित्य विज्ञान के साथ ये मिलता है ये चिदाभास मिल करके अनित्य अनित्य विज्ञान आत्मा अनित्य विज्ञान बहुब्री है अनित्यम आत्मा जीवात्मा हो गया तो अनित्य विज्ञान वाला ये होता है अनित्य विज्ञान वाला जीवात्मा कौन है कहते हैं चिदावास किसके साथ मिला कहते हैं जो अनित्य विज्ञान जो वृत्ति होते हैं अनित्य विज्ञान आत्मा ये समान अधिकरण है तो अनित्य विज्ञान आत्मा ये शुद्ध आत्मा जीवात्मा जीवात्मा और वो सुखी दुखी अभ्यूपगत तो लौकिक ही लोक में कहते हैं वो सुखी है ये दुखी है इस प्रकार की लौकिक लौकिक जने ही तो अन्य इसलिए ये भिन्न होगा किससे भिन्न होगा ये जीवात्मा शुद्ध नित्य विज्ञान से उसको कहते हैं नित्य विज्ञान स्वरूपात आत्मा न शुद्ध आत्मा से ये जीवात्मा ये भिन्न हो गया टीका में विशिष्ट विशिष्टातर्गतेन चित्तस्वरूपेण तात्म्या बाह्य अनात्मा अभी बुद्धि विशिष्ट आत्मा अभ्युपगत लौकिकेर संबंधः है जो अंतसार है विशिष्ट का अंतर्गत जो चित्तस्वरूप वो चित्तस्वरूप के साथ तादात्म्य हुआ है बाह्य का बाह्य अर्थात तो बुद्धि इत्यादि का जो कि अध्यस्त है होने से अतः अनात्मा अभी बुद्धि विशिष्ट आत्मा इति अभी उपगत तादात्म्य हुआ बुद्धि के साथ ही चैतन्य का तो अभी विशिष्ट हो गया ये विशिष्ट जो है वो अध्यस्त है वो अनात्मा है तो होने पर भी क्योंकि विशिष्ट शुद्ध के साथ तादात्म्य हुआ है इसलिए अनात्मा अभी बुद्धि विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट चैतन्य आत्मा जीव कहा जाता है आत्मा इति उपगत लौकी के पूर्व पक्ष पूछा था कि ये जो विशिष्ट आप कहते हैं अध्यस्थ कहते हैं वो तो मिथ्या है और मिथ्या है उसका आत्मा कैसे कहा जाएगा सिद्धांत कहता है कि उसका जो अंत सार है चैतन्य उसके साथ तादात्म्य किया तो तादात्म्य करने से भी दरिद्र अगर सेठ जी के साथ तादात्म्य कर गया तो फिर क्या होगा लोग क्या कहेंगे ये दरिद्र को और दरिद्र कहेंगे देखो सेठ जी कह देंगे इसी प्रकार की तो लौकिक यही रीति संबंध आत्मा उसको कह देते हैं व्यवहार कर देते हैं अच्छा ठीक है आज यहाँ तक रखते हैं आगे अभी दो दिन अवकाश रहेगा ओम मित्र संग वरुण